स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश वर्तमान भारत में स्वामी विवेकानंद के संदेश की प्रासंगिकता भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन धर्म के प्रति इस प्रकार की तटस्थ दृष्टि ही पर्याप्त नहीं है धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोगों को समझना परमावश्यक है अन्यथा धर्म के नाम पर उसके छिलके को लेकर भारत सदा झगड़े भारत में सदा झगड़े होते रहेंगे व्यवहारिक जीवन में वेदांत वेदों का वह अंतिम भाग जो उपनिषद अथवा ज्ञान कांड के नाम से प्रसिद्ध है वेदांत कहलाता है पुरातन काल से यह मान्यता चली आई है कि उपनिषदों में वर्णित गूढ़ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन करना तथा उन्हें हृदयंगम कर पाना केवल कुछ ब्राह्मण पंडितों अथवा अरण्यवासी ऋषियों के लिए ही संभव है तथा सामान्य जन न तो उन्हें समझ सकता है और न उनकी उसके लिए कोई व्यवहारिक उपयोगिता है इस वन के वेदांत को घर में लाना सूक्ष्म दार्शनिक सिद्धांतों को दैनंदिन व्यवहारिक जीवन में अभिव्यक्त करने की रीति बताना स्वामी विवेकानंद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है स्वामी विवेकानंद का यह व्यवहारिक वेदांत अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार जगत में केवल एक ही चैतन्य सत्या विद्यमान है जिसे ब्रह्म या सच्चिदानंद कहा जाता है यह ब्रह्म तथा आत्मा एक ही है मुझ में आप में तथा जगत के सभी प्राणियों में एक ही चैतन्य आत्मा एक ही सत्ता है तथा जीव जीव में दिखाई देने वाले भेद भ्रम अथवा अज्ञान के कारण होते हैं इस सत्य का साक्षात अनुभव वेदांत की साधना द्वारा संभव है श्री रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद को यह प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि उन्हीं की आत्मा सर्वभूतों में विराज रही है तथा वे सभी जीवों के सुख दुख को अपने सुख दुख के रूप में अनुभव करते थे अधिकांश मानवों के लिए इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति संभव न होते हुए भी इस सिद्धांत की बौद्धिक स्वीकृति के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिणाम होते हैं जिनकी ओर स्वामी विवेकानंद से हमारा ध्यान आकृष्ट किया है ये अग्रलिखित है पहला अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्मत्व अभ्यक्त रूप से निहित है इसे स्वीकार कर स्वयं की अनंत क्षमताओं में विश्वास करना तथा उन्हें व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में अभिव्यक्त करना स्वामी जी के उपदेश का एक विशेष पक्ष है मनुष्य की अधिकांश समस्याएं स्वयं को हेय दुर्बल तथा असमर्थ समझने के कारण होती है प्रत्येक मानव में अनंत शक्ति अनंत ज्ञान और अनंत आनंद निहित है स्वामी जी चाहते थे कि इस सत्य का आबाल वृद्ध धनी निर्धन स्त्री पुरुष शुद्र ब्राह्मण सभी को उपदेश दिया जाए इससे व्यक्ति अपनी हीन भावना को त्याग कर आत्मविश्वासी बनेगा और श्रेष्ठतर होने का प्रयास करेगा इसके एक विद्यार्थी श्रेष्ठतर विद्यार्थी होगा एक शिक्षक अच्छा शिक्षक होगा एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर होगा यही नहीं एक धोबी अच्छा धोबी एक मोची अच्छा मोची होगा सदियों की दासता की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों के लिए जिन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था स्वामी जी का यह संदेश अत्यंत उत्साहवर्धक एवं समयोचित है दूसरा शिव ज्ञान से जीव सेवा सर्वत्र सभी में एक परमेश्वर का वास है इस सिद्धांत का स्वाभाविक व्यवहारिक परिणाम यह होगा कि हमारा अन्य प्राणियों के प्रति व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा हम अपने सहमानवों को आदर की दृष्टि से देखेंगे तथा उनकी भगवत बुद्धि से सेवा करने को तत्पर होंगे वेदों का आदेश है मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव स्वामी विवेकानंद इसके साथ जोड़ दी है युगोपयोगी नहीं बातें दरिद्र देवो भव रोग देवो भव पापी देवो भव चाण्डाल देवो भव इत्यादि भारत के असंख्य पीड़ित दुखी अज्ञानी नरनारी ही आधुनिक देवता है तथा उनकी भगवत बुद्धि से सेवा करना ही वर्तमान काल की सर्वश्रेष्ठ साधना है यही नहीं भारत के आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप यह समाज के सुधार का एक उत्तम उपाय है सभी में परमात्मा समभाव से विद्यमान है इस सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष है विशेषाधिकारों का त्याग विशेषाधिकार मानव समाज के विष है और ये समाज में सदा वर्तमान वर्णगत जातिगत अथवा वित्तीय बौद्धिक व धार्मिक बौद्धिक वह धार्मिक विषमताओं पर आधारित है दुर्बल बलवान पर धनवान निर्धन पर बुद्धिमान बुद्धिहीन पर उच्च कुलोत्पन्न व्यक्ति निम्न कुल वाले पर अत्याचार करता है सभी किसी न किसी उपाय अथवा हेतु से विशेष अधिकार पाना चाहते हैं समाज में जितने संघर्ष हैं वे सभी विशेषाधिकारों की मांग को लेकर ही होते हैं लेकिन वेदांत के सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी स्वयं के लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर सकता समाज में विभेद सदा विद्यमान रहेंगे लेकिन अधिकारों में समानता होनी चाहिए समाज में व्याप्त अधिकारों की विषमता तथा संघर्षों को दूर करने का उपाय दूसरों से अधिकार छीनना नहीं है बल्कि अपने अधिकारों को अपने से निम्न श्रेणी के लोगों में बाँटना है आज तक समाज में जितने आंदोलन हुए हैं वे सभी अधिकार केंद्रित रहे हैं वेदांत कर्तव्य का आंदोलन प्रारंभ करना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति चाहे वह जाति कुल धन ज्ञान अथवा धर्म के आधार पर ही क्यों न हो के प्रति अपना कर्तव्य करे यही भारत की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र संघर्ष रहित उपाय है समाज निर्माण का लक्ष्य निर्धारण आज भारत में न्याय और व्यवस्था की ऐसी बुरी हालत हो गई है कि किसी भी सदाचारी एवं नैतिक व्यक्ति के लिए जीना कठिन हो गया है इसका कारण यह है कि स्वाधीनता के बाद आर्थिक समृद्धि को अत्यधिक महत्व देने के कारण नैतिक आदर्शों की हमने उपेक्षा कर दी ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष भावी भारत की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है अथवा वे भारत को पाश्चात्य देशों की तरह भोगवादी भौतिकवादी एवं भौतिक दृष्टि से समृद्ध भर बनाना चाहते हैं इस विषय में स्वामी विवेकानंद की एक स्पष्ट धारणा थी वे भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी को अपने अंतर्निहित देवत्व को अभिव्यक्त करने का समुचित अवसर प्राप्त हो तथा जहां सत्य अहिंसा दया क्षमा दान इत्यादि उच्चतम आध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्श क्रियान्वित किए जा सकें स्वामी जी के अनुसार त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं इनके अभाव में हम एक पार्श्विक राष्ट्र का ही निर्माण करेंगे जिसमें भोग देवता होगा और झूठ कपट तथा हिंसा होंगे उसके पुरोहित भारत की वर्तमान समस्याओं को सुलझाने तथा एक समृद्ध स्वस्थ एवं सुख कर भावी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक उच्चतर राष्ट्रीय लक्ष्य एवं आदर्श निर्धारित करना आवश्यक है एक नवीन भारत निकल पड़े स्वामी विवेकानंद शासन अथवा राजनीति के द्वारा नए राष्ट्र के निर्माण अथवा समस्याओं के समाधान में विश्वास नहीं करते थे उन्होंने कहा है एक नवीन भारत निकल पड़े हल पकड़ किसानों की कुटी भेज कर मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से निकल पड़े बनियों की दुकान से भुंजवा के भाड़ से कारखानों से हाट से बाज़ार से निकले झाड़ियों जंगलों पर्वतों पहाड़ों से यहां स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रत्येक सामान्य नागरिक को नए भारत के निर्माण की इकाई के रूप में इंगित किया है प्रत्येक भारतीय के चारों ओर प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थी किसान दुकानदार मजदूर के चारों ओर स्नेह सद्भाव एवं सेवा की एक छोटी सी इकाई गढ़ उठे भारत का प्रत्येक घर सदाचार त्याग और भगवत भाव का एक आश्रम बन जाए सारा भारत इन छोटी छोटी आदर्श मानव इकाइयों से छा जाए यही है नए भारत के निर्माण की पद्धति प्रत्येक भारतवासी जितनी जल्दी अपना निजी दायित्व तो समझे उतना ही अच्छा है